पंद्रह ब्रह्मा ब्रह्मा परम परम तस्य क्षर पर ज्ञावा यो यदि तस्तःदेवा पदचेद एव अक्षरम एक अक्षरम ब्रह्म एव अक्षरम यहाँ भी क्या है एकदद हि दिन्दुन एव अक्षरम इसी प्रकार नीचे भी एकद ही एवं अक्षर ज्ञात यह तत्व अन्वय देखेंगे एक हि एव अक्षरम दिन्दुनु। है अन्व में ही पहले लाएंगे ही एक अक्षरम एवं ब्रह्म हो जाएगा mm. एतर ही अक्षरम क्या ही एक अक्षरम अन्व क्या करेंगे ही एतर अक्षरम एवं अक्षरम एवं ब्रह्म इसी प्रकार आगे ही एक अक्षरम एवं परम ही हीत अक्षरम एवं ज्ञातवा ज्ञात्वा तस् तत् यद इच्छती तस्ते तक लगाइए ही अर्थ है प्रसिद्ध एत अर्थ यह कौन ओम ओम इति कहा था न पहले जमनी पदम संग्रहण दुबिमी ओम इति ओम कहा था ना, ना। तो यहाँ पर एक से क्या लेंगे ओम ही करते प्रसिद्ध ओम अव अक्षरम का अर्थ अक्षर अक्षरम का अर्थ क्या है अक्षर ए प्रसिद्ध ओम अक्षर ही ब्रह्म है प्रसिद्ध ओम अक्षर ही ब्रह्म है ध्यान देना यहाँ पर जो ओम को ब्रह्म कहा है ना तो अब देखना यहाँ पर ये यह यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है किसका ओम अक्षर का किसका मतलब ओम शब्द है ना तो ये बताइए शब्द ब्रह्म होता है क्या जैसे देखना कोई कहता है नारायण तो नारायण शब्द ब्रह्म है कि नारायण शब्द का जो अर्थ है वो ब्रह्म है वाच्य ब्रह्म है ना नहीं जो पहले कहे वो, वो पहले पूरी वो बात करना तो कहने का मतलब ये है कि ओम तो ब्रह्म नहीं है ओम अक्षर तो ब्रह्म नहीं है ओम अक्षर का वाच्य ब्रह्म है तो यहाँ पर जो ब्रह्म है ना तो ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है ओम ओम क्या ब्रह्म की प्राप्ति का कैसे ध्यान देना रुक जाओ ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है ब्रह्म का ध्यान ब्रह्म की प्राप्ति का साधन क्या है ध्यान और ध्यान मतलब निविध्यासन तो ब्रह्म की प्राप्ति का साधन हुआ ध्यान और ध्यान मतलब तो का आलम्बन हुआ ओम ध्यान का ओम साधन क्या हुआ ओम ओम इस प्रकार ध्यान करेंगे तो ब्रम्ह प्राप्ति के साधन ध्यान का आलम्बन होने के कारण ओम को क्या बोल दिया है ब्रह्म तो ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से इसको क्या कह दिया ब्रह्म कह दिया क्या <स्चेश्ट> कह सकते हैं कि यह ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से ब्रह्म कह दिया लगाइए ओम अक्षर ही ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है फिर देखें ही कर्थ है प्रसिद्ध एक तथ्य क्या लेंगे ओम प्रसिद्ध ओम अक्षर ही परम कर्थ है श्रेष्ठ कि है किसमें श्रेष्ठ है जपनी मंत्रों में श्रेष्ठ है जपे जाने वाले जितने मंत्र हैं सब में श्रेष्ठ कौन है ओम गीता में क्या है प्रणवा प्रणवाह सर्वे वेदों में क्या हूँ मैं प्रणव तो सभी जपे जाने वाले जितने मंत्रों में मंत्र श्रेष्ठ क्या ये लिखिए यहाँ पर ही एकदद परम प्रसिद्ध ओम अक्षर ही परम कर्थ श्रेष्ठ श्रेष्ठ है किसमें श्रेष्ठ है सभी जपनी मंत्रों में श्रेष्ठ है ही एकदद अक्षरम ही कर्थ प्रसिद्ध एकदर्थ ओम प्रसिद्ध ओम अक्षर को ही जानकर या प्रसिद्ध ओम अक्षर की ही उपासना करके प्रसिद्ध ओम अक्षर की ही उपासना करके यह कर्थ जो उपासक यद क्षति करते जिस फल को चाहता है प्रसिद्ध ओम अक्षर की ही उपासना करके ज्ञात उपास प्रसिद्ध ओम अक्षर की ही उपासना करके या कर जो उपासक यदि क्षति जिस को को, फल को चाहता है तस्त उस उपासक को तस्त वाप्त हो जाता है उपासक को वह फल प्राप्त हो जाता है देखेंगे इसमें व्याख्या में अब यहाँ पर जो ओम है ना अकार उकार मकार तो कितने वर्ण हो गए तीन कितने हो गए तीन हो गए अब देखिए गीता में भगवान ने क्या कहा है ओम कहामिति एकाक्षर ब्रह्म ओम ओम या एक अक्षर ब्रह्म है एक अक्षर ओम को कहा है तो एक अक्षर कैसे तो देखना ऋग वेद प्राप्ति साथ में बताया है वो देखो अक्षर किसे कहते हैं प्रवे जना सावाराह शुद्ध वापिस सुरो अक्षरम व्यंजना स्वरा अक्षरम्म स्वराक्षर व शुद्धा स्वरा अपनी स्वर को अक्षर कहते हैं व्यंजन के सहित स्वर को क्या कहते हैं अक्षर अनुस्वार के सहित स्वर को अक्षर कहते हैं अथवा शुद्ध मतलब केवल अथवा केवल स्वर को केवल स्वर को अक्षर कहते हैं केवल स्वर को भी अक्षर कहते हैं तो यहाँ पर देखना ये स्वर का मतलब क्या है अच्छे अच्छे अच्छेहर में जो आते हैं उनको क्या कहते हैं स्वर <exfolion City voice> तो यहाँ पर ओम यहाँ पर ए, ओ ओ स्वर आया है ना में क्या, क्या स्वर आया ओ के वो कैसा है आपका व्यंजन के सहित व्यंजन क्या है माँ व्यंजन क्या है हाँ तो माँ माँ व्यंजन के सहित स्वर क्या है ओ तो इसलिए क्या हो गया इसके अनुसार अक्षर इसका हरियाणा वर्ण तीन होने का क्या न न हल्को अक्षर नहीं हल्को अलग से अक्षर हल को अक्षर नहीं माना है हल में, में लगेगा तभी वो अक्षर की श्रेणी में आएगा ऐसा ऐसा लगेगा तो, अच्छा लगे तो अच्छा ही हो जाएगा तो अच्छा हल अच्छा ही अक्षर होगा हल सही तो ही होगा क्या असित अच्छा हल हो जाएगा हल सही अच्छे व्यंजन आप नहीं समझते हैं इसमें इसमें क्या है ऋग्वेद प्राप्ति क्या कह रहा है हाँ पर हल में अत लग गया तो अत के साथ में हल हो जाएगा तो अति में हल लगाई लगाएगा क्यों तो नहीं बोलते हो ये ध्यान रखना वो व्यंजन क्या होते हैं स्वर होते हैं प्रधान स्वर क्या होते हैं प्रधान बाद में हल लग गयी तब हल हो जाएगा हाँ हाँ नहीं नहीं इसमें सही शब्द बोल रहे हैं लगने की बात नहीं है स लगाया है ना व्यंजन के सही स्वर अनुस्वर के सही स्वर सही है आगे हो या पीछे हो सही उसको ले करके ये मतलब है तो ओम क्या है ओम काक्षर हो गया इसलिए ओम ये अच्छा रे गीता में कितना अक्षर का है एक है। अब देखो यहाँ पर इसमें तो अभी पूर्व मंत्र में तत्व पदम संग्रहण ओम तत् ओम कहा था ना ओम शब्द है और परमात्मा अर्थ है शब्द ओम शब्द वाचक है परमात्मा का और परमात्मा क्या है वाच्य है शब्द का उच्चारण होता है ना कंटादि स्थानों से तो अर्थ का तो उच्चारण नहीं होता है यह भेद बताया जा रहा है शब्द और अर्थ में क्या ओम शब्द है और परमात्मा अर्थ है शब्द वाचक है परमात्मा वाच्य और ओम शब्द का कंठ आदि स्थानों से उच्चारण होता है अर्थ का उच्चारण नहीं होता और शब्द का स्रोत से प्रत्यक्ष होता है ओम का ओम शब्द का स्रोत से प्रत्यक्ष होता है और विभु परमात्मा का तो विशुद्ध वन से प्रत्यक्ष होगा स्रोत से तो नहीं होगा तो इस प्रकार वाच्य वाचक हिन्दी है ना तो फिर ओम शब्द को ब्रह्म क्यों कहा गया यहाँ पर एकदि अक्षर ब्रह्म तो ध्यान देना कि ब्रह्म प्राप्ति के साधन ध्यान का आलम्बन होने से इसको क्या कह दिया है ब्रह्म कह दिया है ये देखना तो इस ओम की महिमा सबसे सब अधिक है और यह काम दे के समान है इसलिए इसका उपासक जिस फल की कामना करता है उसको वह मिल जाता है और जब के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है ओम और राम ये मतलब प्राणायाम ने श्वास के साथ जुड़ता है ओम राम सोहम ये सभी जो है ना ये बिल्कुल श्वास के साथ जुड़ जाते हैं में जो है ना जब के लिए तीन बहुत अच्छे हैं ओम राम और सोहम ये तीनों हो जब के लिए बहुत बढ़िया है अच्छा एवं वाचकं च्य प्रणम स्तौति मंत्रभ्या वच्यम प्रणम स् दो मंत्रों के द्वारा परमात्मा के वाच्य प्रणों की प्रशंसा करते हैं स्तौती एक अक्षर ब्रह्म एक यो यदि तस्तत एक अक्षर ऐसा होगा यह पदचे तो यहादाइ हि एक अक्षर ब्रह्म हि एक अक्षर एव परि एकदक्षर ज्ञावा यछति तस् तत् मतलब प्रसिद्ध है ओम प्रसिद्ध ओम अक्षर ही, ही है। ब्रह्म है प्रसिद्ध ओम अक्षर ही प्राप्ति का साधन होने से ब्रह्म कहा है प्रसिद्ध या ओम अक्षर ओम अक्षर परम श्रेष्ठम मतलब सभी जप जपने योग्य मंत्रों में परम है श्रेष्ठ है ही एतर अक्षर में प्रसिद्ध ओम अक्षर की ही उपासना करके यह जो उपासके यदि जिस फल को चाहता है तस् उस उपासक को तत्व फल प्राप्त हो जाता है ये काम लेनू के समान है जो जो चाहेगा सब कुछ प्रणोदय दे देता है धर्म अर्थ मोक्ष मुक्त पुरुषार्थ मिल जाते हैं ओम की उपासना से अब ये देखो इसके भाष्य में ओम इति ओम इति अक्षरे एव अक्षरेणा परम विधायी प्रश्नो प्रश्नोपनिषद है ओम इति अने अक्षरेण ये अनैनी है ओम इस अक्षर से ही परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए किससे ओम ओम इस अक्षर से परम पुरुष का ध्यान, ध्यान द्यान द्यान करना चाहिए इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति का साधन देखो परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए और परम पुरुष के ध्यान से क्या होगा ब्रह्म की प्राप्ति परम पुरुष की प्राप्ति है ना परम पुरुष के ध्यान से क्या होगा परम पुरुष की प्राप्ति तो परम पुरुष की प्राप्ति का साधन क्या होगा तो ब्रह्म प्राप्ति साधन ध्यान हो गया ना और ध्यान कैसे करना चाहिए वो इस अक्षर से ही तो ध्यान का आलंबन क्या हो गया तो ब्रह्म की प्राप्ति के साधन ध्यान का आलंबन होने से ध्यान का ध्यान ध्यान आलम्बनत्वाद ध्यान का आलंबन होने से इदम् एव अक्षरम्, इदम् एवं ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वाद ब्रह्म देखो ब्रह्म प्राप्ति साधन ध्यान आलम्बनवाद ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वाद इदम अक्षरम एवं ब्रह्म इदम इधम अक्षरमे हो लगाइए ब्रह्म प्राप्ति के ब्रह्म की प्राप्ति के साधन ध्यान का आलंबन होने से ब्रह्म की प्राप्ति के साधन क्या है ध्यान और ध्यान का आलंबन होने से सुनो तो ध्यान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति का साधन क्या बन जाएगा ओम लगाइए ब्रह्म की प्राप्ति के साधन ध्यान का आलंबन होने के कारण ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से बात हमारी समझ में आती है ब्रह्म की प्राप्ति के साधन ध्यान का आलंबन होने के कारण ओम अक्षर ही ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से ब्रह्म होता है बात ब्रह्म प्राप्ति के साधन ध्यान का आलंबन होने से ओम अक्षर ही देखो ब्रह्म की प्राप्ति का साधन ध्यान का आलंबन होने से ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से ब्रह्म की प्राप्ति का साधन ओम कैसे बनेगा बहुत बढ़िया ब्रह्म की प्राप्ति के साधन ध्यान का आलम्बन होने से ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से इदम अक्षरम यो ब्रह्म ओम अक्षर ही ब्रह्म है ओम अक्षर क्यों ब्रह्म है सीधा उत्तर दो पंक्ति के अनुसार अनुसाराप्ति का साधन कैसे है ठीक है एता देवा परम तो ये जब पेशु ध्य श्रेष्ठम परम कर श्रेष्ठम की ओम अक्षर जब पेशु कर्थ है जब पे शुचा ध्याय जब किए जाने वाले मंत्रों में जपे जाने वाले गया। मंत्रों में और धे में धे ध्यय क्या चिंतनी जपे जाने वाले मंत्रों में और जप में क्या होता है कि की प्रधानता है और धे में क्या है मन की प्रधानता है मन तो यही होगा जपे जाने वाले मंत्रों में और चिंतनी ऐसा समझना जपे जाने वाले मंत्रों में और धे विषयों में धे या चिंतनी विषयों में सृष्ट है कुंभ एक तद ही यदीक्षर कस्य तत्व आपकी पुस्तक में पाठ क्या एक तद अक्षर उपासमाना उपास है बोलो उपासमाना हाँ तो यदि उपासमाना पाठ है तो अर्थ हो जाएगा इस अक्षर की उपासना करने वाला इस अक्षर की उपासना करने वाला मतलब उपासक तो इस अक्षर की उपासना करने वाला अनेन उपासनेन इस उपासना से या फल मुझे प्राप्त हो इतनी इस प्रकार यद कामय जिस फल की कामना करता है तस्व उसक को तद भवती वह फल मिल जाता है और जिन प्रतियों में पाठ क्या है उपास ऐसी क्या है आपका तो ऐसे करेंगे इस अक्षरम अक्षर अक्षरम उपास से इस अक्षर की उपासना करके इस अक्षर की आ, इस उपासना से या फल मुझे हो जाए इस प्रकार जिस फल की कामना करता है प्रणवोपासक प्रणवोपासक को वह फल प्राप्त हो जाता है सब कुछ में ना सब कुछ क्या है? तो सबको सब ब्रह्म समझना है अब ब्रह्म किसी को समझना है क्या तो उसी प्रकार ऐसी सबको ब्रह्म समझना है तो भगवान के नाम को भी भगवान ही समझना है भगवान के नाम को भी क्या समझना है भगवान समझना है ऐसी दृष्टि रखने से क्या है वो श्रद्धा बढ़ाने के लिए ऐसा कहा जाता है, है भगवान में तो नहीं सही में मानकर करो सही में वही है तभी बनेगा श्रद्धा बढ़ाने के लिए किया गया है इतना समझो में नहीं है यूपी हाँ, तो ये क्यों बोलना गौली तो मत में ऐसा बहुत देखा जाता है नाम नामी का भेद उसका दोड़ी कारण यही है कि जैसे भगवान में श्रद्धा तो बढ़ाने तो के लिए झूठ नहीं है ये झूठ नहीं है जो बच्चा जैसा है उसको नाम का जो आप नहीं समझते यदि ऐसा भेद समझेंगे ना तो फिर वो उपास नहीं होगी ऐसी देखो नाम जैसे घटपट का जैसा भेद है वैसा नाम नामी का वैसा भेद नहीं घट कहने से पट की स्मृति होगी और पट कहने से घट की स्मृति होगी यहाँ नाम से नामी की स्मृति होती है इसलिए ऐसा भेद नहीं है तो अवैध कह दिया जाता है बस ये समझनी चाहिए ऐसा अब सब जगह जो है ना सबको ब्रह्म समझना है तो उसमें क्या है तो वैसे ही है झूठ तो नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं।, नहीं है सत्यम सभी तो उपासना किसकी है यहाँ पर नामी की है नाम आप नहीं समझे नाम, नाम, नाम, नाम उपासना करते नाम नाम जपते हैं इसलिए कह देते नाम उपासना जब नाम कृष्ण का नाम जपते हैं तो उसमें कृष्ण प्राप्ति लक्ष्य नहीं है क्या उनका तो कृष्ण तो लक्ष्य तो क्या है कि वहां पर सब कुछ कर लेते हैं चुप करता है यही तो करते है नामी की मतलब ये है यदि नाम को ही नामी समझा जाए नाम शब्द ऐसी अतिरिक्त यदि परमात्मा न माना जाए तो ऐसा हो सकता है जैसे राम स्वी संप्रदाय में क्या है नाम की उपासना करते हैं मूर्ति नहीं रखते हैं हमारे राजस्थान में राम लिखेंगे राम की आरती पूजा सब करेंगे भोग लगाएंगे सब करेंगे और बड़ा भाव से करते हैं अच्छे अच्छे साधक हैं नाम की राम सुखदास जी महाराज ने ऐसा मतलब वो तो भगवान का जो यहाँ की उपासना पद्धति है ठाकुर जी को सबकी पूजा वो तो सबको मानते करते हैं करते भी उनके संप्रदाय में नहीं है राम संप्रदाय में राम हाँ मतलब वो स्वयं तो वो तो स्वयं तो क्या था साकार उपासक थे पर उनके संप्रदाय में क्या है कि निराकार की उपासना राम सनी संप्रदाय एक है उस सम्प्रदाय राम सही सम्प्रदाय में क्या है कि बस वो नाम का ही भोग लगाना नाम की आरती पूजा करना सब कुछ करना तो यहाँ तो यहाँ भी, तो यहां भी तो जो नाम नामी अब वो छोड़ो यहाँ जो नाम नामी की जो है बात है वो तो नामी की प्राप्ति के लिए नामी के लिए ही नाम का स्मरण करते हैं कि अपने प्रीतम का नाम है इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहते इसलिए प्रिय बस समझ लेखिए परम् ब्रह्मलोके से एक ज्ञापन ब्रह्म लोकदल श्रेष्ठ नहीं परम् एक दिया मेरे लंबनम ज्ञावा ब्रह्म लोके मही यतेतद आवलंबनम श्रेष्ठ हम एत का अर्थ है ओंकार रूप या जोड़ लेना ध्यान ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन एक का क्या अर्थ है ओंकार ओंकार रूप आलम्बनम ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन श्रेष्ठ है ध्यान के लिए क्या श्रेष्ठ है ओंकार रूप आलम्बन श्रेष्ठ तो इसलिए एक तद आलंबनम ओंकार रूप आलम्बन वाला लंबन का क्या अर्थ है रूप इसलिए ओंकार रूप आलम्बन वाला कौन होगा ध्यान एक है ओंकार रूप आलम्बन वाला ध्यान और परम करेष्ट इसलिए ओंकार रूप आलम्बन वाला ध्यान श्रेष्ठ है लग गया एतद का क्या अर्थ है ओंकार रूप एक रूप आलम्बनम आलम्बन किस ऐसा जोड़ना ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन श्रेष्ठ है और इसलिए ओंकार रूप आलम्बन वाला यह ध्यान परम श्रेष्ठ है एतद आलम्बनम ज्ञापन की ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन को जानकर ध्यान में एतद आलम्बनम का क्या अर्थ है ओंकार रूप या एतद आलम्बनम पदच्छेद अलग अलग रखो एक तद ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन को जानकर ब्रह्म लोके मही कि ब्रह्म लोक में पूजित होता है तो समझना ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन को जानेगा और फिर क्या करेगा वो ध्यान करेगा और फिर वो ब्रह्मलोक जाएगा तब पूजित होगा जाकर के जानने के बाद में वो ऐसी उपासना करके जाके तब पूजित होगा देखिए आगे पाठ देखो इसकी व्याख्या में आ जाओ ऐसा समझो हमने अभी क्या बताया एकद आलम्बनम ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन श्रेष्ठ है और बाद में हमने आपको एकतालम्बनम समस्त बताया ना तो यदि समस्त मानेंगे तो ऐसा करना चाहिए यस्य क्या एतदनम एतद का क्या अर्थ है ओंकार रूपम हाँ, मतलब ओंकार रूप आलम्बन वाला ध्यान तो समस्त तब से कम चल गया ओंकार रूप आलम्बन वाला ध्यान श्रेष्ठ है और यदि असमस्त मानना चाहें तो आलम्बनम आलम्बन एतद का अर्थ होगा ओंकार रूप और आलम्बनम यहाँ पर मतवर्थी सत्य करेंगे ये तो क्या अर्थ हो जाएगा आलम्बन वाला, वाला ओंकार रूप आलम्बन वाला तो असमस्त से भी काम चलेगा ओंकार रूप आलम्बन वाला क्या ध्यान श्रेष्ठ है हो जाएगा इसमें एक रूपता नहीं है अन्वय में अलग है इसमें अलग एक रूपता अच्छी चाहिए हमारे अन्वय में थोड़ा और एकद आलम्बन क्या की यहाँ तो असमस्त है ओंकार रूप आलम्बन को जान कर में पूजित होता है अच्छा अब देखना यहाँ पर तो कैसे कि जब ओंकार रूप आलम्बन को जानेंगे और जानकर क्या करेंगे ध्यान करेंगे और ध्यान करके फिर परम ब्रह्म के लोग जा करके फिर वहां सम्मानित होगा किससे सम्मानित होगा मुक्तों से हाँ तो करते जब तो खुद करना चाहिए नदी किनारे बैठे गंगा किनारे जो भी भगवान का नाम अपने लगता है कोई भी नाम राम कृष्ण नारायण जो भी अच्छा लगे जहाँ ना। कोई ना हो गंगा किनारे बैठे और जोर जोर से बैकरी में दिखना चाहिए पहले क्या होता है सब कुछ होता है बन जाएगा फी नो फी नो फी बार। इतना मैं कागज लगाता हर हो जाता है। देखिए भाषा में से क्या लेना है ओंकार रूपम hmm? एक क्या लेना है ओंकार रूप हाँ एक ब्रम लोके में ये तो, तो यहाँ पर ध्यान आदे से भाष्य में लिखा है ना ध्यान आदि के लिए ध्यान आदि के लिए एक क्या लेना है ओंकार रूपम आलम्बनम ध्यान आदि के लिए ओंकार रूप आलम्बन श्रेष्ठम का ख्या है और अतव लिखा है ना भाष में का हुआ, इस कारण ही। किस कारण ही कि ओंकार रूप आलम्बन होने के कारण ओंकार रूप आलम्बन होने के कारण ही आलंग्ण आलंग्ण आलंग्ण नहीं हाँ ठीक है एतद आलम्बनम का अर्थ है ओंकार रूप आलम्बन वाला ध्यान ओंकार रूप आलम्बन वाला परम का क्या अर्थ है श्रेष्ठ है लगेगा एतद आलम्बनम परम अर्थ हुआ एतद आलम्बन कम इस आलम्बन वाला मतलब आलम्बन कम या बोबरी में का प्रत्यय है ओंकार रूप आलम्बन वाला ध्यान आदि सर्वोत्कृष्ट ध्यान आदि क्या आपका हाँ, है आदि से जब ले सकते हो एक तद ज्ञात्वा के ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन को जान करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक में मुक्तों से सम्मानित होता है स्पष्टो इस अर्था इसका अर्थ इस स्पष्ट है हाँ। देखिए अभी दो मंत्रों के द्वारा क्या किया है आचार्य हमने ओंकार की महिमा का वर्णन किया है अब उपासक जो है जो प्रापक जीवात्मा है तो अपने जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन आरंभ करते हैं अगर अब प्राप्त और उपाय हो गया अभी तो जो, जो है ना प्राप्त को तो बताएंगे आगे प्राप्त तो को आगे स्पष्ट बताएंगे अभी तो जो ओंकार का कर जब करने वाला है ओंकार के द्वारा जो ध्यान करने वाला है उसको बता दिया न जायते मिर्यते वा मृत न बबू विक्चित अजो नित्य शास्व यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर न जायते वा मिये से न अचिचि न अजह बभूव कस्िद अज नि शाश्वत शाश्वत अय पुराण ना शरीय से शरीर न न न जायते वा अब्चि न जायते मिय से देखो न जायते वा न मिये से है ना न जायते न न न अबूव कय अज नि शाश्वत पुराण अय अज नि शाश्वत पुराण शरीर हन्य माने नीरे हन्य माने आत्मा के बारे में बता रहे हैं आयम यह विपक्षित देखो विपक्षित कर होता है सर्वज्ञ क्या होता है सर्वज्ञ तो यहाँ जो समझाया जा रहा है की सर्वज्ञ आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है लेकिन ध्यान देना ये सर्वज्ञ कब होती ये जाकर के मुक्तावस्था में ज्ञान के संकोच का हेतु कर्म रूप अविद्या के नष्ट होने पर कैसी होती है सर्वज्ञ और संसारावस्था में बद्धावस्था में वो सर्वज्ञ तो नहीं दे पाती है सर्वज्ञ तो नहीं होती है इसलिए यहाँ विपस्त का अर्थ है विपस्त योग्यत्व मतलब सर्वज्ञ होने के योग्य कैसे? है तो अर्थ होगा या सर्वज्ञ होने के योग्य आत्मा या सर्वज्ञ होने के योग्य आत्मा तो ये आत्मा को समझा रहे हैं यह आत्मा ना जायते उत्पन्न नहीं होती या आत्मा उत्पन्न वह मतलब और न मरियते नहीं मरती है यह आत्मा उत्पन्न नहीं होती है और नहीं, नहीं। मरती है ध्यान रखिएगा ये तो बहुत जरूरी ऐसा समझना बहुत जरूरी समझना ये आत्मा उत्पन्न नहीं होती है और मरती नहीं है देखिए कश्चित अर्थ है कि कोई आत्मा कुत्श्चित अर्थ है किसी कारण से नु उत्पन्न नहीं हुई कि कोई कश्य कर्त कोई आत्मा कारण कारण से, ना नहीं आत्मा किसी कुत कर आत्मा किसी भी से नहीं अजन्मा है। नित्या, नित्य है अयम अजा नित्य ये आत्मा अजन्मा है नित्य है शाश्वत है शाश्वत कर्त सदा रहने वाला है पुराणा कर्त प्राचीन अर्थात पहले से विद्यमान है शरीर हन्य माने न अन्य थे शरीर अन्न माने शरीर के मारे जाने पर भी जाने तरन तरन नहीं मारी जाती शरीर अन्न माने करते शरीर के मारे जाने पर भी लोग शरीर को मार देते हैं ना तो शरीर को मारे जाने पर भी नहीं मारी जाती आत्मा नहीं मारी जाती आत्मा को नहीं मार सकता है कोई देखिए तो अभी हमने क्या बताया विपस्टित कर सर्वज्ञ होता है ना पर यहाँ पर क्य दिया गया सर्वज्ञ होने के योग क्योंकि बद्धावस्था में धर्मोद्ञान तो अनादिक्रम रूप और से संकुचित रहता है इसलिए वो अल्पज्ञ रहता है कि सर्वज्ञ बद्धावस्था में अल्पज्ञ और ब्रह्म साक्षात्कार से क्या है कि संकोच का हेतु कर्म रूप अज्ञान निवृत्त हो जाता है तब उसकी कैसा हो जाता है वो सर्वज्ञ तो बताइए परमात्म साक्षात्कार से जब अज्ञान निवृत्त होता है तो सर्वज्ञता उत्पन्न हो जाती अथवा स्वाभाविक तो सर्वज्ञता अथवा तो आविर्भाव होता है आविर्भाव होता है ना आविर्भूत हो जाती है तो यहाँ पर क्या अर्थ है कि देव मतलब सर्वज्ञ होने के योग्य तो जब आविर्भूत हो जाती है तो सर्वज्ञ तो अभी भी है है लेकिन वो क्या सर्वज्ञ तो अभी भी है भूत अभी सर्वज्ञता अच्छा दी है सर्वज्ञात नहीं है सर्वज्ञ होने की तो क्यूँकी अभी सर्वज्ञता उसकी आवृत है इसलिए अनावृत होने की योग्य सर्वज्ञ है सर्वज्ञता आविर्भूत होने पर ही सर्वज्ञ कहा जाएगा उसको आविरत्यता होने पर ही आ जाता है ये समझ लेना अब देखो यहाँ पर दे जब दे धारण काल में भी आत्मा की ना तो उत्पत्ति होती और ना ही विनाश होता है उत्पत्ति और दे के होते हैं आत्मा के नहीं इस श्रुति में बताया न जायते वम्रियते आत्मा उत्पन्न नहीं होती मरती नहीं पतनिषद में आता है ना य तो वा ईमान भूतान जायते जिससे ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, हैं? जाता जीवंती यथ पर्यंत सुनती तो इस प्रति में क्या देखे देखे। आत्मा की उत्पत्ति और उसका क्या है ध्यान देना यदि आत्मा की उत्पत्ति और नाश नहीं होते हैं तो यह तो वायु मान उ की क्या संगति होगी तो इसका उत्तर देखना कि आत्मा की स्वरूपता न तो उत्पत्ति आत्मस्वरूप की ना तो उत्पत्ति होती है और न ही नाश होता है तो जो कट श्रुति है आत्मा की उत्पत्ति और नाश का निषेध करती है अब कर्म रूप उपाधि के कारण जो नूतन देह के साथ संयोग होता है और पूर्व देव का वियोग होता है कर्म रूप उपाधि के कारण पूर्व देव के संयोग रूप जो जन्म है पूर्व देव का संयोग रूप जो जन्म जन्म अरे हाँ कर्म रूप उपाधि के कारण नूतन देव के साथ संयोग रूप क्या होता है जन्म नूतन देव के साथ संयोग रूप जन्म तथा पूर्व देव का वियोग रूप मृत्यु तो श्रुति इसका निषेध करती है क्या ना जाय मृतें जो कर चुकी है ना ये आत्मस्वरूप की उत्पत्ति और नाश का निषेध करती है कर्मरूप अभिज्ञा उपाधि के कारण जो नूतन देह के साथ संयोग रूप जन्म है और पूर्व देह का मृत्यु है उसका निषेध नहीं।, नहीं करती ध्यान देना जो आत्मा के जन्म और मृत्यु माने जाते हैं वो कैसे औपाधिक है कैसे कर्मरूप अभिज्ञा उपाधि से हो रहे हैं स्वाभाविक है क्या है ये देह जो है स्वाभाविक है कि उपाधिक है इसको निमित्त की कह सकते हैं करणुप विद्या से है स्वाभाविक नहीं है ये।, ये समझ लेना तो मतलब ये निमित्त के न रहने पर ये सब नहीं रहते हैं और जब तक उपाधि या निमित्त है तब तक चलता रहता है तो यथो तो वईमान भूतान ज्ञाते सुर्खियाँ औपाधिक जन्म मृत्यु का प्रतिपादन करती है किसका हाँ उपाधिक जन्म मृत्यु का प्रतिपादन करती है आत्मा पहले नहीं थी अब हो उत्पन्न हो गई तो इस प्रकार शरीर की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति मानना उचित नहीं है आत्मा पहले थी अभी है और आगे भी रहेगी लोग कहते भगवान ने क्यों बनाकर प्रेस कर दिया हम लोगों को बहुत लोग प्रसन्न करते हैं क्यों बना दिया परेशानी में डालने के लिए बनाने नहीं चाहिए उनका कहने नहीं ऐसा नहीं ऐसा वो समझते नहीं ऐसा समझेंगे तो कर्म भी समझ में आ जाएगा कर्म के दाम तो चलिए अब ध्यान देना कि जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका क्या होता है ना तो जो प्रत्येक आत्मा अपना आत्मस्वरूप उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो उसका विनाश होगा क्या नहीं, नहीं होगा तो न जाते आत्मस्वरूप उत्पन्न नहीं होता है न भी ए मरता भी नहीं है ठीक है प्रागुर्भाव का विनाश होगा क्या उत्पन्न नहीं हुआ प्रागुर्व अभी क्या जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश होता है बिना अब राग भाव यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं माना जाता है तो नहीं होती है। नहीं, कहना क्या है आप बोलिए आपको कब बोलो क्या कहना चाहे अनुत्पत्ति वाले भी नहीं आप स्पष्ट बोलो क्या है यहाँ तो कहते हैं जो जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती इसलिए नाश नहीं होता अब आप बोलो नहीं करता की क्या कहना है प्राग भाव किसका प्राग्रागू का, प्राग का? अच्छा प्राग बताइए किसका प्राग आप लेना चाहते हैं पहले बोलिए अब बोलो बोलो बोलो घट का, का प्राग भाव घट का प्राग भाव कहाँ रहता है बताइए नहीं रहता कहा घट का प्राग ये बोलो तो कफाल में अच्छा कपाल अनादी है क्या तो घट कफराग भाव भी कैसे अनादी हो जाएगा कपाल में जो वस्तु रहेगी वो कपाल के पहले रहेगा तो कैसे अनादी हो जाएगा वाव? मानने की गलत है उनका चलिए <laughs> आगे देखना अब देखिए यहाँ क्या बता रहा हूँ मैं तो आत्मा ना तो उत्पन्न होती है ना ही मरती है <laughs> अब देखना यदि आत्मा आत्म स्वरूप उत्पन्न नहीं होता है मतलब आत्मा की स्वरूपता उत्पत्ति नहीं होती है कोई कहे तो क्या देव मनुष्य आदि रूप से उत्पत्ति होती है क्या आत्मा की किस रूप से देव मनुष्य आदि रूप से उत्पत्ति होती है क्या तो बताते हैं कुटस्तित ना भूख स्थित वो देव मनुष्यादि रूप से भी किसी कारण से उत्पन्न नहीं होती देव मनुष्यादि रूप से भी किसी कारण से उत्पन्न हाँ मतलब देव मनुष्यादि रूप से भी उत्पन्न नहीं होती है जो देवत्व और मनुष्यत्व और पशुत्व ये धर्म आत्मा के हैं कि दे के दे के धर्म है आत्मा के धर्म नहीं है ये समझ लेना देवत्व और मनुष्य दे के धर्म है आत्मा के धर्म नहीं, नहीं है पशुत्वी सभी दे के धर्म आत्मा के नहीं जो मूर्खत्व और ज्ञानी तो जो धर्म है ना ये भी क्या है आत्मा के नहीं है नहीं नहीं ध्यान देना वो जो धर्मूद ज्ञान का आश्रय वो ज्ञानी जो जो ये जो क्या है की ये विषय ज्ञान जो है ना की अल्पज्ञ सर्वजज्ञ ये जो ज्ञान आती है ना ये ज्यादा जानता है कर्म जानता है इस प्रकार से जो है ये क्या है सब ये आत्मा के रूपाधी है हाँ अंतान करण के अंदर और ये उपाधि की है आत्मा ये ले समझ लेना तो आत्मा ना तो देवता है मनुष्य है ना पशु है ना पक्षी है ना हिंदू है न मुसलमान है न स्त्री है न पुरुष है कुछ नहीं है तो जिसको भगवान को प्राप्त करना है उतने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए जितने आरोपित है ना की मैं विद्वान हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ मैं ये हूँ वो सब छोड़ना पड़ेगा ना देहाध्यास रहता है छोना चाहिए ये सब छोड़ना चाहिए मैं क्या हूँ भगवान का प्रत्येक आत्मा हूँ ज्ञान रूप हूँ आनंद रूप हूँ ब्रह्मात्मा हूँ और कुछ नहीं मानना चाहिए अच्छा नहीं नहीं चलिए आगे देखेंगे ये क्या है की आत्मा मतलब क्या है किसी भी आत्मा की उत्पत्ति का निषेध किससे किया था न जाते और उत्पत्ति के कारण का निषेध किया है क्या है कुत्सि अच्छा आत्मा की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है तो इसका उत्तर है अजहा अजो नित्या शास्त्रो है ना आत्मा की उत्पत्ति क्यों नहीं होती इसका उत्तर क्या है अजहा अब देखना और जो अजन्मा वस्तु का जन्म होगा क्या अब आत्मा की मृत्यु क्यों नहीं होती इसका उत्तर है नित्या क्या उत्तर है पहली लाइन के दूसरे में आंसर है कारण देखिए ऐसा देखना तो आत्मा की मृत्यु क्यों नहीं होती तो इसका उत्तर क्या नित्य है नित्या। क्योंकि वो नित्य है नित्य वस्तु की मृत्यु नहीं होती नाश नहीं होता अच्छा अब ध्यान देना आत्मा किसी उत्पादक से क्यों उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि शाश्वत करते क्या है कि की शस्व की व्यवस्था शास्वता सदा रहने वाली है अच्छा नित्य में क्या अंतर है आए अच्छा एक मिनट देखो ऐसा है ना मृत्यु क्यों नहीं होती क्योंकि नित्य है और ए, बात तो वही है ना लेकिन वो अलग अलग तरह के प्रश्न उठेंगे तो अलग अलग ढंग से उत्तर दे दिया समझ लेना किसी उत्... किसी उत्पादक से क्यों उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि शाश्वत सदा रहने वाला है और प्रश्न अभी भाषण करना है ना भाषण बताएंगे अभी और आत्मा पूर्व अच्छा आत्मा पूर्व काल में क्यों उत्पन्न नहीं हुई तो कोई कहे तो उसका उत्तर देते हैं पुराना कि पहले से विद्यमान है यानी दो बार आए ना किसी की आवृत्ति तो दृढ़ता के लिए समझ लेना पुराना तो शास्वत है कौन कौन नित्य है है और कैसा है आपका पुराण है ऐसा समझ लेना कि जैसे मोक्ष किसी को मिल जाए तो उसका नाश होगा क्या उत्पत्ति नहीं है उसका विनाश भी नहीं होता है ना जिसके उस नहीं नहीं उसका भी, भी नहीं है सिद्धांत तब तब तब का अर्थ भी वही हो गया रुक रुक जाओ <laughs> जाओ अभी अभी वो पूरा करने तो हम आपकी हर प्रश्न का उत्तर देंगे अभी रुको थोड़ा अब देखना शस्त्र आदि से शरीर को मारा जा सकता है आत्मा को नहीं मार सकते हैं तो शस्त्र क्या करते हैं इस फूल वस्तु में प्रवेश करके और उसका नष्ट करते हैं आत्मा तो अति सूक्ष्म निर्वयो है तो उसमें कोई अस्त्र प्रवेश कर सकता है परमाणु तो उसका नष्ट नहीं कर सकता है अच्छा और शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारा जाता न अन्य माने शरीर और गीता भी ऐसे ही कहती है ना जायते वाची वा ना यम भूतवाणो न अन्यतेने शरीर एक कहानी बताते है एक सिकंदर बाद इतिहास में आता है मालूम है सिकंदर कहाँ से आया था यूनान से तो जब भारत सिकंदर आया था तो कहते है की वो बहुत बड़ी सेना लेकर चल रहा था दिग्विजय करते हुए तो एक नंगा एक महात्मा बैठा हुआ था नागा कोई सूर्दय पर एक भी वस्त्र नहीं था आराम से बैठा हुआ था रास्ते के बीच में बैठा हुआ था तो अब क्या था कि उसको सिकंदर के सैनिकों ने बोला रास्ता छोड़ दो वो नहीं छोड़ा हटी नहीं छोड़ दो नहीं हटाई नहीं सिकंदर हाथी पर बैठा सब देख रहा था तो लोग बोले तुम तो हटो पहले ध्यान ही नहीं दिया बहुत का तो लोग बोला कि तुमको काट देंगे बोला हमको तुम नहीं काट पाओगे और बोलता है तुमको मार देंगे हमको नहीं मार पाओगे क्यों बोला तुम्हें देखो मारना है मार लो ये दे तो एक दिन मरना है अभी मार दो हमको थोड़ा मार पाओगे हमको तो और ज्यादा खुशी है कि हमारा तो तुम बिगाड़ ही नहीं सकते हो बहुत मस्त था वो बहुत हंसता रहा बोला काट देंगे तो काट दो डरता क्यों नहीं है अरे तो हमको मार ही नहीं सकते हो हमको काटी नहीं सकते यदि हमको हम मर सकें और कट सकें तुम्हारे द्वारा तब ना हम डरेंगे ना मार सकोगे ना काट सकोगे क्यों तो डरूंगा मैं ऐसा इतना मस्त है तो सिकंदर शृगा ये कितना मस्त है कितनी खुशी है इसके चेहरे पर कितना मस्ती है व्यक्ति को वस्त्र भी नहीं है लंगोटी तक लगाने के लिए नहीं है पर आनंद का सागर इसके पास है क्या इसके पास है वो हाथी से उतर कर आया उसको प्रणाम किया लेकर के मतलब वास्तव में सच्चा आनंद इसके पास है हम तो सबको जीत रहे हैं लेकिन फिर भी हमको अशांति बनी हुई है ऋण तो संपत्ति सुख नहीं देती है ऐसा आत्मज्ञान सुख देता है ऐसा ऋण निश्चय उठता था कट तो कट कोई फर्क नहीं है क्या गए बस गाय से कुछ नहीं सुनते वो हुं लोग बात करे तो बस तो है कोई नहीं है ऐसा आत्मा का ज्ञान होने से इतना आनंद रहता है अपने सही सही स्वरूप को समझ लेना चाहिए आत्मा को बहुत अच्छा रहता है सिंहगढ़ आम लोग जो सोते हैं आपको क्या नहीं एक ही फालतू लोग ऐसे शहर पे मैं झगड़ा करना नहीं क्या वो यहाँ बैठा वहीं को यादें तन करने पे तो भी बोलते नहीं हैं ना उस आपने भी वगैरह नीचे इतनी रोड़ा को ख्वास करते हैं कोई यही जाएगा तो कुछ नहीं आज मैं बस ये करें ना वो अभी � <misterisation> देखिए न जायते सेजो वा शाश्वतराणो न न हन यम शरीर न हन्यते हन्यमाने शरीरे तो न जायते वा न अय कुतचि न जायते मिययते वि कुतचि न बभू कस्चि अज नि शाश्वत अय पुराण न हनते हन्यने शरीरे विपचि न अयम अन्वय करेंगे अयम विपचि न जायते वा न मिये से अत अ कसि कुछ न क्या कचि कुत्त न ना बभुआ आयम अजह नित्य शाश्वत पुराण अयम अजह नित्य शाश्वत सरीजे no. हन्ने माने न देखेंगे वास्तविक में औरणी का है प्रथम तावत तावत तो वाक्य अलंकार में है कि प्रथम प्रत्येगात्म स्वरूप को कहते हैं किसको कहते हैं अब ओंकार की महिमा कहने के बाद में प्रथम प्रत्येगात्म स्वरूप को कहते हैं ना जायते मियते वा इत्यादि ना मंत्र मतलब ना जायते मृत वा इत्यादि के द्वारा पहले न जायते वा इत्यादि दो मंत्रों के द्वारा दूसरा मंत्र देखेंगे हंता चेन मन्यते हंतु हत न मन्यते हतम उभता बिजानी तो न यम हंति न मन्यते ये दो मंत्र हैं यही दो मंत्र लगाइए की ना जायते मृतियत व इत्यादि दो मंत्रों के द्वारा प्रथम प्रत्येगात्म स्वरूप को कहते हैं ल� दो मंत्रों से प्रत्येगा रूप कहा जाता है देख लो भास्ते इदम क्या प्रस्तुत व्यासार्य उक्तम उत्तम इधम प्रस्तुत और इसको प्रस्तुत करके इसको प्रस्तुत प्रस्तु करके इथम अच्छा ही व्याचार्य करना क्योंकि क्योंकि इस प्रकार प्रस्तुत कर क्यूँकी व्याचार्य ने इस प्रकार प्रस्तुत करके ऐसा कहा नहीं क्यूँकी व्याचार्य ने इसे प्रस्तुत करके इदम प्रस्तुत इसे प्रस्तुत करके इथम उक्तम इस प्रकार कहा किस प्रकार कहा देखो इदम मंत्र तावत औतरणिका में ये हेतु इसलिए ही लगाया समझ गए औतरणिका बनाने में हेतु है ये इदम मंत्र द्वयम तावत एक विषय ये दोनों मंत्र एक विषय वाले हैं ये दोनों मंत्र एक विषय वाले हैं मतलब इन दोनों मंत्रों का एक विषय है क्यूँ औतरणिका में तो ये हेतु हो रहा है ना अब इसमें अब ये जो व्यासार ने कहा है इदम मंत्र द्वयम तावत एक विषय तो क्यों दोनों मंत्रों का एक विषय क्यों है तो उसका उत्तर है क्योंकि न अन्यते शरीरे इसका व्याख्यान रूप दूसरी मंत्र है इसका व्याख्यान रूप क्या है दूसरी मंत्र तो दूसरी मंत्र से कोई नई बात नहीं कही जाएगी पहले वाली बात कही जाएगी तो एक विषय दोनों का हो जाएगा लगेगा तो अब देखना द्वितीय मंत्र कहाँ से आरम्भ होता है हंटाचेत कहते हंता हंताचेर मंत्रा में ना होना चाहिए इसमें मंत्र हो गया है उसमें ठीक है हाँ हंताचेर मंत्र है ना हाँ इसमें वैसा हो गया हंता हंताचेर मंत्रस्या और हंता चेत या मंत्र जीव सेखी है जीव सेख ही है मतलब उसका विषय भी सेवी जीव ही है जीव का ही प्रतिपादन करता है तो द्वितीय मंत्र का विषय भी क्या है जीवात्मा परमात्मा नहीं है क्यों क्योंकि ध्यान देना हंस हंत्री भाव हंतरी हंतव्य है हंतब हंत्री, थी। थी। क्या कहेंगे तो हंत्री से बनता है हंता तो जिसको कहते हैं घातक भाव समझते हमारी बात को बध्य घातक भाव उसी के लिए यहाँ पर सब लिखा है हंत्री अंतव्य भाव मतलब इसको मारा जाएगा घातक मारने वाला बद्य घातक भाव घात हाँ, नहीं व्या घातक भाव तो देखना कि ये हंत्री हंतव्य भाव ये लोक में किसमें प्रसिद्ध आता है हंत हंत्री भाव या जीव में आता है कि परमात्मा में आता है लोग किसमें समझते हैं परमात्मा मरता है क्या किसी वो लोक में क्या प्रसिद्धि है अरे यहाँ संसार में जो है ना ये सब कोई किसी को मारता है कोई काटता है तो लोक में हन भाव तो जीवों में प्रसिद्ध है परमात्मा प्रसिद्ध है क्या कहते हैं क्या और हंता चेद ये मंत्र जीव विषय ही है जीव विषय ही है क्यों ये मंत्र जीव विषय ही है क्यों क्योंकि लोक क्योंकि परमात्मा में लोक को हन भाव की प्रतीति नहीं होती है लोग कर्त है की संसार को क्योंकि लोग को परमात्मा में हन भाव की प्रतीति किसमें दंतरी भाव की प्रतीति होती है नहीं हन भाव की प्रतीति किसमें होती है जीव में तो यहाँ पर हन भाव का निषेध किया गया है तो हन भाव जिसमें प्रसिद्ध है उसी तो उसी की चर्चा होगी वही विषय होगा चलिए ही परमात्मा अच्छा तो ध्यान देना परमात्मा में हंसरी भाव की प्रतीति क्यों नहीं होती है तो उसका कारण ही सभी में ही आ रहा है मतलब पहले वाले का कारण वाला हो रहा है कथन क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष गोचरा परमात्मा प्रत्यक्ष का अभिषय है परमात्मा प्रत्यक्ष का अभिषय है इसलिए तस्मीन बद आदि प्रती कथन बद्ध है ना आदि से क्या लेना है आपको ये हंत्री क्या लेंगे प्रत्यक्ष परमात्मा को लोक दिखाई देता है क्या लोग सामान्य जनों को परमात्मा प्रत्यक्ष दिखाई देता है क्या वही है जीव मतलब लोग समझते हैं ना कि हाँ ये मारेगा ये काटेगा जीव का तो मतलब कुछ समझ लेते हैं जीव जीव अब ना कि परमात्मा प्रत्यक्ष का विषय है तो उस तस्वीन अर्थ परमात्मा नहीं परमात्मा में व्यवस्था मतलब वध्य का अर्थ हुआ हंतब का अर्थ हुआ आबादी से क्या लेना हंता तो परमात्मा में हन, हंत्री और हंत व्यादि की प्रतीति कैसे हो सकती है कैसे हो सकती है अब कहते हैं कि जीव में कैसे समझते हैं लोग हंत भाव को जीव में कैसे समझते हैं तो बताते हैं लोग कहते हैं अहम एनम हनमी मैं इसको मारता हूँ मैं इसको मारता हूँ अहम एनम हनमी तो इस प्रकार जो है ना तो अहम लोग व्यक्ति अपने में क्या मानता है वो हंत्रित क्या मानता है हनन करता तो मानता है हम एनमी मैं इसको मारता हूँ इस प्रकार लोक में व्यक्ति किसको हनन करता मानता है अपने को मानता है ना उसको बोलो आप नहीं, नहीं मारते तो मानेगा ही नहीं तो लोक में यही प्रसिद्ध है आम एनमी मैं इसको मारता हूँ तो अयम माम हन तुम आग थी या मुझे मारने के लिए आता है या मुझे मारने के लिए तो इस प्रकार अपने में क्या प्रसिद्ध हुआ बोलो हंतब्य हतव्य क्या प्रसिद्ध हुआ हम्म इस प्रकार हंत हंत्री भाव या तो वद्ध घातुक भाव वद्ध घातुक भाव या हंतरी भाव हंत हंत्री भाव हंत का अभिमान हंतरी भाव का अभिमान देखना यहाँ पर तो व्य भाव का अभिमान या हंतव्य भाव का अभिमान किस प्रकार है अयम मां माँ मंत्रुम आग वद्ध भाव का विमान या तो हंतु भाव का अभिमान और घातुक भाव का विमान मतलब हंतरी भाव का विमान कैसे अहम एवं आम एना मनमी अयम माँ मन तुम आगत छ इस प्रकार घातुक भावों का विमान अभिमान देहधारी देहधारियों का जीव विषयक ही है देहधारियों का ये अभिमान किसका होता है देह रहित का या देधारियों का हाँ ये प्राणियों का जो अभिमान है ना तो प्राणियों का अभिमान वो जीव विषय है की परमात्म विषयक है जीव से जीव है ना जीव को समझ रहे हैं वो मतलब देई नाम कर रहे प्राणियों का ऐसा घातुक भाव का विमान ये जीव ही है जीव को ही मारते हैं इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों मंत्र किससे संबंध इसलिए जो है ना द्वितीय मंत्र भी किससे संबंध रखेगा जीव से जीव से क्यूँकी वहाँ भी यही सब बात कही गयी है तो दोनों मंत्रों का एक ही विषय है चलिए अब छोनिषद में आया है ये ये जो सिद्धांत चल रहा है ना ये पूर्व पक्षी छांडो के आधार पर शंका करता है नस्त जरिया जरिया मतलब जरावस्थया देह की जरावस्था से एतद कर देह में रहने वाला ब्रह्म न जीव्य मतलब जीर्ण नहीं होता है जरावस्था वाला नहीं होता है क्या यहाँ कहा जा रहा है अस्त जरिया की दे की जरावस्था से अर्थ है देह में रहने वाला ब्रह्म जीर्ण नहीं होता है तो देह की जरा देह की जरावस्था आने से ब्रह्म की जरा जरावस्था नहीं आती मतलब क्या है कि दे के जीर्ण होने से परमात्मा जीर्ण नहीं होता है तो यहाँ पर ध्यान देना इसके समान परमात्मा के भी हनन का निषेध संभव है इन मतलब आगे वाले मंत्र के द्वारा किसके हनन का निषेध किया जाए परमात्मा का कैसे जैसे दे देह की जरा से देह में रहने वाले परमात्मा की जरा नहीं है उसी प्रकार दे के विनाश से देह में रहने वाले परमात्मा का विनाश नहीं है तो इस जो अगले मंत्र का विषय फिर परमात्मा को ही मान लिया जाए जीव को क्यों माना जाए ये शंका होगी ना न अस्त जरियाई न अस्त जरियती इस कथन के समान परमात्मा के भी हनन का निषेध है परमात्मा के भी हनन का तो ये द्वितीय मंत्र में है ना क्या है कि ना यह मंत्री थे की परमात्मा को मान लिया जाए आगे चलना अब देखो तो ये शंका ननु से है फिर सिद्धांत ही कहना सत्यम आपका कहना तो सत्य है सत्यम यहाँ पे अर्धांगीकार अर्थ में किस अर्थ में भी सत्यम का प्रयोग होता है ठीक कहकर फिर आगे बनी बात रखना तत्र धारा काश सत्य तो धाराकाश का अर्थ होता है हृदया काश धाराकाश का अर्थ होता है अति सूक्ष्म हृदय काश तत्र का अर्थ है वहाँ विद्या का अर्थ है हाँ क्या नहीं हृदय विद्या का नाम है जिसमें कि हृदय परमात्मा की उपासना है वहां दहराकाश को देह के अंदर स्थित होने के कारण दहरा काश को वहाँ दहरा काश की देह में या ऐसा सम्बन्ध लेना कर तो वहां परमात्मा होता है हृदय विद्या में है ना हृदय परमात्मा वहां दहरा काश की दे के अंदर स्थिति होने के कारण दे के अंदर स्थिति होने के कार... कारण संकित विकार का निशेष संभव है ध्यान देना कि दे के अंदर एक मिनट मैं कल बोल दूंगा अभी आ रहा है ध्यान देना कि बात ऐसा समझना कि ये कल हम बोलेंगे कि हृदय हृदय में अंदर परमात्मा है हृदय के अंदर सूक्ष्म आकाश है उसमें परमात्मा है तो देखना देह की जरा अवस्था आने से दे के जीर्ण होने से आकाश जीर्ण होगा क्या नहीं। दे के जी अच्छा चलो फिर कल बोलूंगा मैं कल बोलूँगा लगा लो वहाँ ऐसा मतलब क्या है कि दे के जीर्ण होने से देह के अंदर रहने वाला आकाश तो जीर्ण नहीं होगा नहीं। तो ऐसा लगा करके देखना अस्त से क्या लेना है दे की दे के जीर्ण होने से एत न जीव्य मतलब देह के अंदर स्थित आकाश जीर्ण नहीं होता है देह के अंदर स्थित आकाश जीर्ण नहीं होता तो इसके समान कहा है ना इसके समान परमात्मा के भी हनन का निषेध हो जाए इसलिए अगला मंत्र परमात्मा विषय हो हम अभी ऐसा लगा रहे हैं फिर कल में देख लूंगा क्या कि दे के जीर्ण होने से देह में रहने वाला आकाश जीर्ण नहीं होता ना, है न तो इसके समान परमात्मा के भी हनन का निषेध कर देंगे सत्यम करते सत्य करते वहाँ छंदोक में की दहराकाश की दे के अंदर स्थिति होने के कारण दहराकाश करते हृदय के अंदर स्थित आकाश या तो सूक्ष्म आकाश वहाँ सूक्ष्म आकाश की दे के अंदर स्थिति होने के कारण संकित विकार का निषेध संभव होता है संकित विकार कि जिस विकार को लेकर शंका की जाए उस विकार को क्या कहते हैं संकित विकार तो संकित विकार क्या है वहाँ पर जीर्णता क्या है उसका की दहराकाश देह के अंदर स्थित है तो देह के जीर्ण होने से दहराकाश जीर्ण हो सुन का में धाराकाश का क्या है सूक्ष्म आकाश में हृदय आकाश हृदय के अंदर स्थित आकाश वहाँ धाराकाश की अंदर स्थिति होने के कारण विकार संकित संभव होता है लग गया धाराकाश का क्या हृदय आकाश हृदय के अंदर दे रहने वाला आकाश तो आकाश जीव हो जाएगा क्या नहीं, नहीं। अच्छा तो किन्तु यहाँ पर लोक सिद्ध भ्रांति का अनुवाद करके निराश किया जाता है लोक सिद्ध भ्रांति लोक प्रसिद्ध भ्रांति क्या है देह के मरने पर क्या मान मानते हैं कि अपने को मरा हुआ मान लेते हैं है? देह को मरने पर अपने को क्या मान लेते हैं मरा हुआ और देह को मारने वाला पर अपने को क्या मान लेते हैं मारने वाला मतलब समझ लेना कि आत्मा मारती नहीं है फिर भी भ्रांति से अपने को मारने वाला मान लेते हैं आत्मा मारती नहीं किसी को पर फिर भी भ्रांति से अपने को क्या मान लेते हैं मरने वाला और क्या आत्मा मरती नहीं है फिर भी अपने को मरने वाला मान लेते तो भ्रांति है यहाँ पर लोग भ्रांति का अनुवाद करके निषेध किया जाता है बात ये सुनो कि प्राप्तों सत्या निषेधा प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है बात समझ में आई यहाँ यदि आप लोग बोलने लगे कि हम अमरीका के राष्ट्रपति को बिल्कुल घुसने नहीं देंगे अपने अंदर तो निषेध करते बनेगा क्यों नहीं। प्राप्ति नहीं तो प्राप्ति होने पर ही निषेध करते बनता है तो यहाँ पर ध्यान देना जब आत्मा की उत्पत्ति होती नहीं आत्मा की उत्पत्ति प्राप्त ही नहीं है तो आत्मा की उत्पत्ति का निषेध कैसे कर दिया तो छोड़ेंगे नहीं ये भी तो सकते प्राप्त होगा तुम तो ना यहाँ की बात आप कर रहे हो तुफ रहे बड़ा पीर बनता है आत्मा का विनाश प्राप्त ही नहीं है तो विनाश का निषेध हो सकता है नहीं।, नहीं हो सकता है ना तो फिर कैसे ये कथन संभव हुआ जो अभाव ज्ञान प्रचुरी ज्ञान कारण वही बात है तो उसके लिए क्या कहते हैं कि सिद्ध भ्रांति का अनुकथन करके लोक सिद्ध भ्रांति का अनुवाद करके खंडन किया जा रहा है यहाँ पर भाई लोक प्रसिद्ध भ्रांति है लोकप्रिय भ्रांति देखी जाती है हाँ उसी का निराश किया जाता है न ही परमात्मा वध्य घातुक भाव भ्रांति कत्यापी अस्ती की परमात्मा में वद्य घातुक भाव वद्य भाव और घातुक भाव मतलब हंत क्या है हंत हंत्री क्या हंत हंत हंत हंत है हंतव्य भाव तो और तो भाव को दोनों के साथ जोड़ना भाव में तो अप्रत्यय होता है ना क्योंकि परमात्मा में वद ही करते क्यों क्योंकि क्योंकि परमात्मा में वद्य घातुक भाव की भ्रांति किसी को भी नहीं है कोई भी परमात्मा लोक में ऐसा मानता है कि परमात्मा मार रहा है मर रहा है नहीं मानता अपने उम्मेदा मार रहा हूँ मुझे ये मार रहा है यही सब होता है अतः अनुवाद निषेध हो अनुपन्न हो इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये परमात्मा का अनुवाद और निषेद असंभव है की परमात्मा मरने वाला मरने वाला प्राप्त हो फिर उसका निषेध किया जाए इसलिए परमात्मा का अनुवाद और निषेध असंभव है तो लोक सिद्धि भ्रांति का अनुवाद करके निषेध किया जाता है तो मतलब क्या हुआ कि परमात्म जिस से भ्रांति का अनुवाद उनसे संभव नहीं है परमात्म से भ्रांति का अनुवाद उनसे संभव नहीं है न जायते मंत्र का अर्थ और न जायते यह मंत्र द्वितीय मंत्र के साथ एक अर्थ वाला है दूसरी मंत्र के साथ है बीच में जो विचार आया वो द्वितीय मंत्र को लेकर के है बात में आती है इदम मंत्र एक विषयम फिर क्यूँकी नाते हनुमान शरीर है इसका विवरण रूप व्याख्यान रूप कौन है द्वितीय मंत्र तो द्वितीय मंत्र के बारे में आया सभी अच्छा तू अक्षरार्था और इस मंत्र के अक्षरों का अर्थ कर रहे हैं अक्षरार्था अक्षर अर्थ यहाँ पर अक्षर ये कह रहे हैं न जाये थे, मिले थे विक्षित विपक्षित क्या वर्णों के क्या अक्षरों के अक्षरों का नहीं देखेगा चलिए यहाँ जो है पदार्थ अक्षरार्थ अर्थ है यहाँ पर पदार्थ है पद भी जो अक्षरों का समूह है इसलिए बोलते हैं यहाँ पर पद पद करते अक्षरार्थस्तुअस्तु कर पदों का कहते हैं न जायते विपस्त यहाँ विपश्चित और रो अयम इधानी अभी जनन मरण शून्य विपस्त और अर्थ है कि सर्वज्ञ होने के योग्य सर्वज्ञ होने के योग्य यह आत्मा इस समय भी उत्पत्ति और नाश्ते रहित है के योग्य का क्या है आत्मा सर्वज्ञ होने के योग्य आत्मा इस भी, इस समय समय भी उत्पत्ति जन, जन्म और मृत्यु से रही था इस समय भी अभी भी अभी का मतलब दे धारण काल में भी देरण न तो उत्पत्ति है ना ही इसकी मृत्यु है इस खूब विचारना चाहिए कि हम कोई पहले से थे तो ना हमें कोई मर सकता है ना हम मर सकते है पहले से इससे जो है ना ये देश देश या देहास छूटता है इससे देश ममता भी हटती है लोग मरने का डर रहता है मैं मर जाऊंगा तो कहा जाऊंगा लगता है कि चिंतन, दृढ़ चिंतन, चिंतन ऐसा इस समय भी जन्म मृत्यु से रही थे नायम कुछ ना प्रभु कश्चित नायम कुछ है ना तो मतलब ये कश्चित कर थे कोई आत्मा कुतश्चित ना कोई आत्मा अच्छा ये थोड़ा नुतस्चित को अलग करते हैं रंग रामानुज और न को अलग अर्थ करते हैं बात ही है समझ में न अयम कुत्त आयम, आयम करता तो ये आत्मा कुत्चित ना मतलब किसी उत्पादक से उत्पन्न नहीं हुई किसी उत्पादक से उत्पन्न नहीं हुई मतलब उसका पहले उत्पत्ति का निषेध किया अब उत्पादक कारण का निषेध कर रहे हैं ऐसा यदि कहें उत्पत्ति की निषेध से ही उत्पादक कारण का निषेध हो गया तो दृढ़ता के लिए चिंतन के लिए बता रहे हैं, बारंबार चिंतन के लिए कि कि अयम आत्मा कुत है कि कि किसी उत्पादक कारण से ना उत्पन्न नहीं हुआ उत्पादक कारण से रहित है न बभू कश्चित कस्ित करत है कोई आत्मा मतलब की पूर्व कर पूर्व में भी कस्टित करत है कोई आत्मा मनुष्य आदि रूप से उत्पन्न नहीं हुई मनुष्य आदि रूप से उत्पत्ति से रहित है भू है ना कि पहले भी मनुष्य उत्पन्न नहीं हुई थी कि अभी उत्पन्न नहीं हुई है अभी उत्पादक नहीं है तो क्या पहले भी ऐसा ही था तो बोलते हैं हाँ पहले भी ऐसा ही था जैसे अभी बहुत समय से देखो ये पैदा हुआ आपके सामने बोले नहीं ऐसा ही है तो क्या और पहले भी विचार करूँ तो आत्मा के बारे में क्या है की पहले भी मनुष्यदी रूप से उत्पन्न नहीं हुआ ओम पूर्ण पूर्णश पूर्णमाय पूर्ण मेरा ओम शांति शांति शांति